संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व शल्य का सत्कार तथा उनका दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को वचन देना वैसम पान जी कहते हैं राजा राजन दूतों के मुख से पांडवों का संदेश सुनकर राजा शल्य बड़ी भारी सेना और अपने महारथी पुत्रों के सहित पांडवों की सहायता के लिए चले उनके पास इतनी बड़ी सेना थी कि उसका पड़ाव दो को उसके बीच में पड़ता था वे एक अक्षौणी सेना के स्वामी थे तथा तो उनकी सेना के सैकड़ों हजारों छत्री संचालक थे इस विशाल सेना के सहित वे बीच बीच में विश्राम करते धीरे धीरे पांडवों के पास चले। दुर्योधन ने जब महारथी शल्य को पांडवों की सहायता के लिए आते सुना तो उसने स्वयं जाकर उनके सत्कार का प्रबंध किया उनके सत्कार के लिए उसने शिल्पियों द्वारा रास्ते के रमणी प्रदेशों में सुंदर सुंदर रत्नजटित सभा भवन बनवा दिए और उनमें तरह तरह की किरणाओं की सामग्रियाँ रख दी जब सल्य उन सभाओं में पहुँचते तो दुर्योधन के मंत्री उनका देवताओं के समान सत्कार करते एक के बाद वे दूसरी सभा में पहुंचे वह भी देव भवन के समान कांतिमयी थी वहाँ उन्होंने अनेकों अलौकिक विषयों का सेवन किया तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर सेवकों से पूछा इन सभाओं को युधिष्ठ के किन आदमियों ने तैयार किया है उन्हें मेरे सामने लाओ उन्हें तो कुछ इनाम मिलना चाहिए मैं उन्हें कुछ पारितोषित दूंगा युधिष्ठिर को भी इस बात में मेरा समर्थन करना चाहिए को होकर यह सब समाचार दुर्योधन को सुनाया दुर्योधन ने जब देखा कि इस समय सल्ले अत्यंत प्रसन्न है और अपने प्राण देने की को भी तैयार है तो वह उनके सामने आ गया मद्र ने दुर्योधन को देख और वह सारा प्रयत्न उसी का जानकर उसे प्रसन्नता से गले लगा लिया और कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो दुर्योधन ने कहा महानुभाव आपका भाग्य सत्य हो आप मुझे अवश्य वर दीजिए मेरी इच्छा है कि आप मेरी संपूर्ण सेना के नायक हो सल ने कहा अच्छा मैंने तुम्हारी बात स्वीकार की बताओ तुम्हारा और क्या काम करो तब दुर्योधन ने बार बार यही कहा कि मेरा तो आपने सब काम पूरा कर दिया इसके पश्चात सल ने कहा दुर्योधन तुम तो अपनी राजधानी को जाओ मुझे अभी युधि से मिलना है उनसे मिलकर मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा दुर्योधन ने कहा राजन युधिष्ठिर से मिलकर आप शीघ्र ही आवे हम तो अब आपके ही अधीन हैं। हमारे वरदान की बात याद रखें फिर शल्य और दुर्योधन परस्पर गले मिले दुर्योधन शल्य की आज्ञा लेकर अपने नगर में चला आया और शल्य दुर्योधन की यह सुनाने के लिए युधिष्ठिर के पास आए विराट नगर के उपब्लॉक उपलब्ध प्रदेश में पहुंचकर वे पांडवों की छावनी में आए वहां उन्होंने सभी पांडवों को देखा और उनके दिए हुए अर्घ पाद्यादि को ग्रहण किया। फिर मद्राज ने कुशल प्रश्न के पश्चात युधिष्ठिर का आलिंगन किया तथा भीम अर्जुन और अपने भांजे नकुल सहदेव को हृदय से लगाकर जब वे आसन पर बैठ गए उन्होंने राजा युधिष्ठिर से कहा कुरुश्रेष्ठ तुम कुशल से तो हो जब बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुम वनवास के बंधन से छूट गए तुमने द्रौपदी और भाइयों के सहित निर्जन वन में रहकर सचमुच बड़ा दुष्कर कार्य किया है उससे भी कठिन अज्ञातवास को भी तुमने अच्छा निभा दिया सच है राज्युत होने पर तो दुख ही भोगना पड़ता है फिर सुख कहाँ राजन क्षमा दम सत्य अहिंसा और अद्भुत सदगति ये तुम में स्वभावत विद्यमान है तुम बड़े ही मृदुल स्वभाव उदार ब्राह्मण सेवी दानी और धर्मनिष्ठ हो तुम्हें इस महान दुख से मुक्त हुआ देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है इसके बाद राजा ने जिस प्रकार दुर्योधन के साथ उनका समागम हुआ था वह सब और उसकी सेवा सुसुता तथा अपने वर देने के बाद भी युधिष्ठिर को सुना दी यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा महाराज आपने प्रसन्न होकर दुर्योधन को सहायता देने का वचन दे दिया यह बहुत अच्छा किया किंतु एक काम मैं भी आपसे कराना चाहता हूं, राजन आप युद्ध में साक्षात श्री कृष्ण के समान पराक्रमी हैं जिस समय कर्ण और अर्जुन रथों पर चढ़कर आपस में युद्ध करेंगे उस समय आपको कर्ण का सारथी बनना होगा इसमें संदेह नहीं है यदि आप मेरा भला चाहते हैं तो उस समय अर्जुन की रक्षा करें और मेरी विजय के लिए कर्ण का उत्साह भंग करते रहें थल ने कहा जो सुनो तुम्हारा मंगल हो मैं संग्राम भूमि में कर्ण का सारथी अवश्य बनूंगा क्योंकि वह मुझे सर्वदा श्री के समान ही समझता है उस समय मैं अवश्य उससे टेढ़े और अप्रिय वचन कहूँगा इससे उसका गर्व और तेज नष्ट हो जाएगा और फिर उसको मारना सहज हो जाएगा राजन तुमने और द्रौपदी ने जुए के समय बड़ा दुख सहन किया था सोदपुत्र कर्ण ने तुम्हें बड़े कठु वचन सुनाए थे तो तुम इसके लिए अपने चित्र में क्षोभ मत करो दुख तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी उठाने पड़ते हैं देखो इंद्राणी के सहित स्वयं इंद्र को भी महान दुख उठाना पड़ा था